महाभारत आदि पर्व पर्व संग्रहपर्व कृतान संकल्पत द्रौपदीवचना भीमो भीम पराक्रम प्रिय तस् श्री कृष्ण वयी गदमायवान्न अन्न धाश संक्रुद्धो भारद्वाज गुरु सुत वह पतियों को अस्वस्थामा से इसका बदला लेने के लिए उत्तेजित करती हुई आमरण अनशन का संकल्प ले अन्न जल छोड़कर बैठ गई द्रौपदी के कहने से भयंकर पराक्रमी महाबली भीमसेन उसका प्रिय करने की इच्छा से हाथ में गदा ले अत्यंत क्रोध में भरकर गुरुपुत्र अस्वस्थामा के पीछे दौड़े भीम से दैवेना भी प्रचोदित अंडवाए तिुषा द्रौड़ी रवा सृजत तब भीमसेन के भय से घबराकर दैव की प्रेरणा से पांडवों के विनाश के लिए अश्वस्थामा ने रोषपूर्वक दिव्यास्त्र का प्रयोग किया मैं वित ब्रभित कृष्ण समय स्त तद्वच ये नक्ष अयामास फालगुन किंतु भगवान श्री कृष्ण ने अश्वस्था के रोषपूर्ण वचन को शांत करते हुए कहा मैवम पांडवों का विनाश न हो साथ ही अर्जुन ने अपने दिव्यास्त्र द्वारा उसके अस्त्र को शांत कर दिया द्रोड़ी च्रोह बुद्धित्व व्यक्ष पापात्मन स्तरा उस समय पापात्मा द्रोणपुत्र के द्रोहपूर्ण विचार को देखकर द्वैपायन व्यास एवं श्रीकृष्ण ने अश्वस्थामा को और अश्वस्थामा ने उन्हें साप दिया इस प्रकार दोनों ओर से एक दूसरे को साप प्रदान किया गया मणिम तथा समाधा द्रोणपुत्रा महारथा पांडवा प्रदुरशिष्टा द्रौपद्य काशिना महारथो महारथी अश्वस्था से मणि छिनकर विजय शोभित होने वाले पांडवों ने प्रसन्नता पूर्वक द्रौपदी को दे दी ए पर्व सौप्तिकम समुदारित अष्टध्या महात्म इन सब वृत्ता से युक्त सौप्तिक पर्व दशवा कहा गया है महात्मा व्यास ने इसमें अठारह अध्याय कहे हैं श्लोकाना कथितान्न शताया श्लोकाश्च सप्तती प्रोक्ता मुरीना ब्रह्मवादीना इसी प्रकार उन ब्रह्मवादी मुनिने इस पर्व में श्लोकों की संख्या 870 बताई है। आठ सौ सत्तर बताई हैुणोदय उत्तम तेजस्वी व्यास जी ने इस पर्व में सौप्तिक और ऐसी दोनों की कथाएं संबद्ध कर दी है इसके बाद विद्वानों ने स्त्री पर्व कहा है जो करुण रस की धारा बहाने वाला है पुत्र शोका भी संत प्रजा चक्षुनराधिप कृष्णोपनीतासु आयसिं प्रतिमां दृढ़ भीमसेना द्रोह बुद्धिधृतराष्ट्रो बभंजत तथा शोका भीतप्त धृतराष्ट्र से धीमता संसार गहनम बुद्ध्या हेतु दर्शन ही विद्र चयरा आश्वासन प्रज्ञा चक्षु राजा धित्राट ने पुत्र शोक से संतप्त हो भीमसेन के प्रति द्रोह बुद्धि कर ली और श्रीकृष्ण द्वारा अपने समीप लाई हुई लोहे के मजबूत प्रतिमा को भीमसेन समझकर भुजाओं में भर लिया तथा तो उसे दबाकर टूट टूक, टूक टूक कर डाला उस समय पुत्र शोक से पीड़ित बुद्धिमान राजा धित्राष्ट्र को विदुर जी ने मोक्ष का साक्षात्कार करे वाली युक्तियों तथा तो विवेकपूर्ण बुद्धि के द्वारा संसार के दुःख रूपता का प्रतिपादन करते हुए भली भांति समझा बुझा शांत किया धित्राष्ट्र चात्र कौरवा योधनम तथा शांत पुरस्म शोकार तक इसी पर्व में शोका कुल धृतराष्ट्र का अंतपुर के स्त्रियों के साथ कौरवों के युद्ध स्थान में जाने का वर्णन है विलापो वीरपत्नी नाम यदाति करुण स्मृत क्रोधावेश प्रमोहश्चारी धितराष्ट्रो वहीं वीरपत्नियों के अत्यंत करुणापूर्ण विलाप का कथन है वही गांधारी और धृतराष्ट्र के क्रोधावेश तथा दूर उस समय उन क्षत्रणियों ने युद्ध में पीठ न दिखाने वाले अपने शूरवीर पुत्रों भाइयों और पिताओं को रणभूमि में मरा हुआ देखा पुत्र पौत्रताया तथात्र प्रकृति गांधार्य साप कृष्णे न क्रोधोपन क्रिया पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित गांधारी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण ने उनके क्रोध को शांत किया इस प्रसंग का भी इसी पर्व में वर्णन किया गया है यत्र राजा महाप्राज सर्वधर्म भृता महस्रत वही यह भी कहा गया है कि परम बुद्धिमान और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर ने वहां मारे गए समस्त राजाओं के शरीरों का शास्त्र विधि से दाह संस्कार किया और कराया तोयकर्मण चारब्धे राग्याम रादकदानिके गूढ़ोत्पन्न चाख्यानम कर्ण से पृथयात्मन सुतदी प्रोक्त यासे न परमर्षिदाकथम पर्व शोकवैक्लव्य कारणम् प्रणीता सज्जन मनोवैकि प्रवर्तक सप्ततिरध्याणस्कृति श्लोक सप्तती चापी पंच सप्तुता संख्या या भारत राजाओं को सैनी मदनतरराजको जलांजलिदान के जलांजलि दान के प्रसंग में उन सब के लिए तर्पण का आरंभ होते ही कुंती द्वारा गुप्त रूप से प्रसन्न हुए अपने पुत्र कर्ण का गूढ़ वृत्तांत प्रकट किया गया यह प्रसंग आता है महर्षि व्यास ने ये सब बातें स्त्री पर्व में कही है शोक और विकलता का संचार करने वाला यह ग्यारहवां पर्व श्रेष्ठ पुरुषों के चित्त को भी विह्वल करके उनके नेत्रों से आंसू की धारा प्रवाहित करा देता है इस पर्व में सत्ताईस अध्याय कहे गए हैं इसके श्लोकों की संख्या सात सौ पचहत्तर कही गई है इस प्रकार परम बुद्धिमान व्यास जी ने महाभारत का यह उपाख्यान कहा है अतः परम शांति, यत्र धर्म शांति पर्व अतरम शांतिपर्व द्वादुवर्धनम येदमापन्नो धर्मराजो घातित्वा घाती या पुत्रान् भ्रातृन् पुत्रधिमा शिपर्वण धर्माश्च व्याख्याता स्त्री पर्व के पश्चात बारहवा पर्व शांति पर्व के नाम से विख्यात है यह बुद्धि और विवेक को बढ़ाने वाला है इस पर्व में यह कहा गया है कि अपने पितृतुल्य गुरुजनों भाइयों पुत्रों सगे संबंधी एवं मामा आदि को मरवा कर राजा युधिष्ठिर के मन में बड़ा निर्वेद दुख एवं वैराग्य हुआ शांति पर्व में वाणसैया पर चयन करने वाले भीष्म जी के द्वारा उपदेश किए जा धर्मों का वर्णन है राजस्बोस्तुति आध्धर्माश्च तलहेतु तो प्रदर्शिन या बृहद्वा पुष्ग सर्व्ञमुया मोक्षधर्माच कथिताचिता बहु विस्तरा उत्तम ज्ञान की इच्छा रखने वाले राजाओं को उन्हें भली भांति जानना चाहिए उसी पर्व में काल और कारण की अपेक्षा रखने वाले देश और काल के अनुसार व्यवहार में लाने योग्य आपद धर्मों का भी निरूपण किया गया है जिन्हें अच्छी तरह जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है शांति पर्व में विविध एवं अद्भुत मोक्ष धर्मों का भी बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है द्वाद पर्वर्दिष्ट में जनप्रिय अर्व विज्ञान सत शय त्रिशत्च तथाध्याम नवच तपोधना चतुर्दशस तथा सप्तता सप्तःश्लोका तथई पंचविशति संख्या अतऊर्धम च विज्ञेयम अनुशासनमोत्तम इस प्रकार यह बारहवा पर्व कहा गया है जो ज्ञानी ज्ञानीजनों की जनों को अत्यंत प्रिय है इस पर्व में तीन सौ उनतालीस अध्याय है और तपोधनों इसकी श्लोक संख्या चौदह हजार सात सौ बत्तीस है इसके बाद उत्तम अनुशासन पर्व है यह जानना चाहिए यत्र यकृतिमापन्न श्रुआ धर्म विश्चय भीस्मागीरथी पुत्रात् कुरराजो युधिष्ठिर जिसमें कुरराज युधिष्ठि गंगानंदन भीम जी से धर्म का निश्चित सिद्धांत सुनकर प्रकृतिस्थ हुए यह बात कही गई है व्यवहारोत्धन धर्मीज प्रकृति विविधानां च फल योगा प्रकृतिता इसमें धर्म और अर्थ से संबंध रखने वाले हितकारी आचार व्यवहार का निरूपण किया गया है साथ ही नाना प्रकार के धानों के फल भी कहे गए हैं तथा पात्र विशेषाच दाना च परोभिति आचार विधस्थ सत्यति महाभाग्य गवाम च्राह्मणा तथा चर्मा देश कालोपस बहुवृत्ता उत्तम चाशासनमस्मशात्र संप्रास्वर्गे परकीर्ति दान के विशेष पात्र दान की उत्तम विधि आचार और उसका विधान सत्य भाषण की पराकाष्ठा गौओं और ब्राह्मणों का महात्म्य धर्मों का रहस्य तथा देश और काल अर्थात तीर्थ और पर्व की महिमा ये सब अनेक वृत्तांत जिसमें वर्णित है वह उत्तम अनुशासन पर्व है इसी में भीष्म को स्वर्ग की प्राप्ति कही गई है एक तयोद पर्व धर्मनिश्चय कारकम अध्याम शतम तटच्वारर संदे सद धर्म का निर्णय करने वाला यह पर्व तेरहवाँ है इसमें एक सौ छियालीस अध्याय हैं। श्लोकाना तो सहस्राणी प्रोक्ता न्यौ प्रसख्य पर्व प्रोक्त और पूरे आठ हजार श्लोक कहे गए हैं तदनंतर चौदह है आश्वेधि नामक पर्व की कथा है तत्मर्तमुतीख्यानमुत्तम सुवर्णकोश संाजन्म प्रचोक्त परीक्षि जिसमें परम उत्तम योगी संवर्त तथा राजा मरुत का व्या उपाख्यान है युधिष्ठिर को सुवर्ण के खजाने की प्राप्ति और परीक्षित के जन्म का वर्णन है पुनः पूर्व कृष्ण संजीवनम चर्यां तत्र पांडवस्यागछत त्र तुद्धा राजपुत्र चिंत्रा या पुत्रेन पुत्रिका धनंजय संग्रमे बभ्रुवाहेण संशय चा प्रदर्शि अश्वधे महायज्ञ कुलाख्यानमेंव इश्वधि पर प्रोक्तमें तमहादुत अध्यायाना तथम चयध्याया चुर्तिश्लोक्राणी धावंते शता श्लोका संख्याता तत्वदर्शिना पहले अस्वस्थामा के अस्त्र की अग्नि से दग्ध हुए बालक परीक्षित का पुनः श्रीरा श्रीकृष्ण के अनुग्रह से जीवित होना कहा गया है संपूर्ण राष्ट्रों में घूमने के लिए घोड़ छोड़े गए अश्वमेध संबंधी अश्व के पीछे पांडुनंदन अर्जुन के जाने और उन उन देशों में कुपित राजकुमारों के साथ उनके युद्ध करने का वर्णन है पुत्र का धर्म के अनुसार उत्पन्न हुए चित्रांगदा कुमार बब्रुवाहन ने युद्ध में अर्जुन को प्राण संकट की स्थिति में डाल दिया था यह कथा भी अश्वमेध पर्व में ही आई है वहीं अश्वमेध महायज्ञ में नकलोपाख्यान आया है इस प्रकार यह परम अद्भुत अश्वेधिक पर्व कहा गया है इसमें 103 अध्याय पढ़े गए हैं तत्कृदर्शी व्यास जी ने इस पर्व में 3320 श्लोकों की रचना की है तथा वा साख्यम पर्व पंचदश यज्यम समुत्सृज्य गांधाराशि नृप धृतराष्ट्रो श्रम पदम विदुरश्चगा यं दृष्टि प्रस्थित साधि पृथ्प्यन्यू तदा पुत्रराज्यम पित्यज्य गुरुशुश्रूष रता तदनंतर आश्रम वासीकनामक पंद्रह में पर्व का वर्णन है जिसमें गांधारी सहित राजा धृतराष्ट्र और विदुर के राज्य छोड़कर वन के आश्रम में जाने का उल्लेख हुआ है उस समय धृतराष्ट्र को प्रस्थान करते देख सतीसात भी कुंती भी गुरुजनों की सेवा में अनुरक्त हो अपने पुत्र का राज्य छोड़कर उन्हीं के पीछे पीछे चली गई यत्र राजा युत्रन पौत्रनस पार्थिवा लोकाग वीरान अप्युनगता ऋषे प्रसाद दृष्ट्श्चर्यनुतम त्यक्तोक सदारस् पर धर्म सामछिद्र विदुर सुगतिम गहते विद्वाल्य गणीर्वशी ददर्शनाद्र धर्मराजो युधिष्ठि जहां राजा धित्राष्ट्र ने युद्ध में मरकर परलोक में गए हुए अपने वीर पुत्रों पौत्रों तथा तो अन्यान्य राजाओं को भी पुनः अपने पास आया हुआ देखा महर्षि व्यास जी के प्रसाद से यह उत्तम आश्चर्य देखकर गांधारी सहित धित्राष्ट्र ने शोक त्याग दिया और उत्तम सिद्धि प्राप्त कर ली इसी पर्व में यह बात भी आई है कि विदुर जी ने धर्म का आश्रय लेकर उत्तम गति प्राप्त की साथ ही मंत्रियों सहित जितेंद्रीय विद्वान गवल गणपुत्र संजय ने भी उत्तम पद प्राप्त कर लिया इसी पर्व में यह बात भी आई है कि धर्मराज धर्मराजधिष्ठिर को नारद जी का दर्शन हुआ नारदाचुश्रावृष्टिना कदनमहत एकख्यम पर्वोकम अद्भुत नारज्य से ही उन्होंने यदुवंशियों के महान संघार का समाचार सुना यह अत्यंत अद्भुत आश्रम वार्षिक पर्व कहा गया है द्विचत्ध्यादी संख्या सहस्रमेक श्लोकाना पंच श्लोक शाश्लोक संख्यादर्शिना अत पर निबोधेद मौसलम पर्व दारुणम इस पर्व में अध्यायों की संख्या बयालीस है तत्वदशी व्यास जी ने इसमें एक हजार पाँच सौ छह श्लोक रखे हैं इसके बाद मौसल पर्व की सूची सुनो यह पर्व अत्यंत दारुण है यत्रते प्रसाघ्रा शस्त्र स्पर्श हतायुधि ब्रह्मदंड अभिस्पृष्टा समीपे लवणाम इसी में यह बात आई है कि वे श्रेष्ठ यदवंशीवीर छार समुद्र के तट पर आपस के युद्ध में अस्त्र शस्त्रों के स्पर्श मात्र से मारे गए ब्राह्मणों के साप ने उन्हें पहले ही पीर डाला था आ पान पान कलिता दैवे नाभी प्रचोदिता एरकारूपी फिर वे नि्नोरित उन सब ने मधुपान के स्थान में जाकर खूब पिया और नशे से होशवास खो बैठे फिर देव से प्रेरित हो परस्पर संघर्ष करके उन्होंने एरका रूपी से एक दूसरे को मार डाला यत्र सर्वक्षयं यक्ष ताउ भातचक्राम कालम प्राप्त सर्वहरम महत वहीं सबका संहार करके बलराम और श्रीकृष्ण दोनों भाइयों ने समर्थ होते हुए भी अपने ऊपर आए हुए सर्वसारकारी महान काल का उल्लंघन नहीं किया महर्षियों की वाणी सत्य करने के लिए काल का आदेश स्वेक्षा से अंगीकार कर लिया यार्जुनो द्वारवती मेत्य विष्णु बिना कृता दृष्टा विषाद मगमत् पर नरष वही यह प्रसंग भी है कि नरश्रेष्ठ अर्जुन द्वारिका में आए और उसे विष्णु विष्णुवंशियों से सुनी देखकर कर विषाद में डूब गए उस समय उनके मन में बड़ी पीड़ा हुई ससंस्कृत नरश्रेष्ठ मातुम सौरमात्मन ददर्श यदुवीरापाने वंशत महत उन्होंने अपने मामा नरश्रेष्ठ वसुदेव जी का दाह संस्कार करके आपान स्थान में जाकर वीरों के विकट विनाश का रोमांचकारी दृश्य देखा शरीरं शरीर रामस्य च महात्मनः संस्कारं च मास संस्कार लंबिया प्रधानथ वहां से भगवान श्री कृष्ण महात्मा बलराम तथा प्रधान प्रधान विष्णुवंशी वीरों के शरीरों को लेकर उन्होंने उनका संस्कार संपन्न किया सवृद्धालय द्वारवत्या तो जनम ददर्थापदी कष्ट गांडीवश्य पराभव तदनंतर अर्जुन ने द्वारिका के बालक वृद्ध तथा स्त्रियों को साथ ले वहां से प्रस्थान किया परंतु उस दुखदायिनी विपत्ति में उन्होंने अपने गांडीवधनुष की अभूतपूर्व पराजय देखी सर्व चिव्या अस्त्राण्रसन्नता कल प्रभाता दृष्टि निर्वेदमापन्नो प्रचोदितः प्रचोदि धर्मराज साम संसत उनके सभी दिव्यास्त्र उस समय अप्रसन्न से होकर विस्मित हो गए विष्णुकुल की स्त्रियों को देखते देखते अपहरण हो जाना और अपने प्रभावों का स्थिर न रहना यह सब देखकर अर्जुन को बड़ा निर्वेद दुख हुआ फिर उन्होंने व्यास जी के वचनों से प्रेरित हो धर्मराज युधिष्ठिर से मिलकर सन्यास में अभिरुचि दिखाई इेतन्मौसल पर्व षोड़ परकृति अध्यायाष्टौशमाख्याता हाँ श्लोकाना चतत्र श्लोकाना विशतिश्चातादर्शिना महाप्रस्थम सप्त समय सोलह पर्व कहा गया है इसमें तत्वी व्यास ने गिनकर आठ अध्याय और तीन सौ बीस श्लोक कहे हैं इसके पश्चात सत्रहवा महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है यत्र राज्यम परित्यज्य पांडवा पुरुष सभा द्रौपद्या सहिता देव्या महाप्रस्थान महास्थिता जिसमें नरश्रेष्ठ पांडव अपना राज्य छोड़कर द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान के पथ पर आ गए घर छोड़कर निराहार रहते हुए शिक्षा से मृत्यु का वरण करने के लिए निकल जाना और विभिन्न दिशाओं में भ्रमण करते हुए अंत में उत्तर दिशा हिमालय की ओर जाना महाप्रस्थान कहलाता है पांडवों ने ऐसा ही किया ये तद शिलौहिगर योदित पार्थस्त महात्मे दद संपूज्य तद्दिव गांडीवम धनुत्तम ये पति द्रौपदी चुधिष्ठि दृष्ट् हिवा जगा भा सर्वान्नलोकन सप्तम पर्व महाप्रस्थ उस यात्रा में उन्होंने लाल सागर के पास पहुंचकर साक्षात अग्निदेव को देखा और उन्हीं के प्रेरणा से पार्थ ने उन महात्मा को आदरपूर्वक अपना उत्तम एवं दिव्य गांधी धनुष अर्पण कर दिया उसी पर्वत में यह भी कहा गया है कि राजा युधिष्ठिर ने मार्ग में गिरे हुए अपने भाइयों और द्रौपदी को देख कर भी उनकी क्या दशा हुई यह जानने के लिए पीछे की ओर फिर नहीं देखा और उन सब को छोड़कर आगे बढ़ गए यह सत्रहवा महाप्रस्थानिक पर्व कहा गया है योक्ता श्लोकानाम चय विंस तथा श्लोका, श्लोका संख्यातादर्शिना इसमें तत्वज्ञानी व्यास जी ने तीन अध्याय और एक सौ तेईस श्लोक गिनकर कहे हैं स्वर्ग पर्व तथो जेयम दिव्यम यत तदमाषम प्राप्त दैवथम स्वर्गात्र धर्मराट आरोम सोमह प्राजाशायाचुना काम सचलां ज्ञावा क्षतिम धर्मे महात्म यत्र स्वूप यर्मेना सौ सन्व स्वर्गं प्राप्त सच तथा यातना विपुलाृष देशदूते नरक यजेन दर्शितम् सुत्राभ्यत्र धर्मात्मा भ्रातण करुणागि निदेशे वर्तमान देशे त्रतताशित धर्मेड दिवराजन पांडव तदनंतर स्वर्गारोहण पर्व जानना चाहिए जो दिव्य वृत्तांतों से युक्त और अलौकिक है उसमें यह वर्णन आया है कि स्वर्ग से युधिष्ठिर को लेने के लिए एक दिव्य रथ आया किंतु महाज्ञानी धर्मराज युधिष्ठिर ने दयावश अपने साथ आए हुए कुत्ते को छोड़कर अकेले उस पर चढ़ना स्वीकार नहीं किया महात्मा युधिष्ठिर के धर्म में इस प्रकार अविचल स्थिति जानकर कुत्ते ने अपने मायामय स्वरूप को त्याग दिया और अब वह साक्षात धर्म के रूप में स्थित हो गया धर्म के साथ युधिष्ठिर स्वर्ग में गए वहाँ देवदूतों ने ब्यास ब्याज से उन्हें नरक की विपुल यात्राओं का दर्शन कराया वही धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की करुणाजनक पुकार सुनी थी वे सब वहीं नरक प्रदेश में यमराज की आज्ञा के अधीन रहकर यातना भोगते थे तत्पश्चात धर्मराज तथा देवराज ने पांडुनंदन युधिष्ठिर को वास्तव में उनके भाइयों को जो सद्गति प्राप्त हुई थी उसका दर्शन कराया आप्लुत्याकाश गंगाया देश तक सामुषम स्वधर्म निर्जित स्थानम सर्गे प्राप्य सधर्मराट मुगधे पूजित सर्वसेन्द्रेशण सह एक तष्टाद पर्व प्रोक्तम यासे इसके बाद धर्मराज ने आकाशगंगा में गोता लगाकर मानव शरीर को त्याग दिया और स्वर्गलोक में अपने धर्म से उपार्जित उत्तम स्थान पाकर वे इंद्रादि देवताओं के साथ उनसे सम्मानित हो आनंदपूर्वक रहने लगे इस प्रकार बुद्धिमान द्यास जी ने यह अठारहवाँ पर्व कहा है अध्याया पचसख्यापर्व्यस्त्म श्लोकाना देशते चख्या तपोधना नवश्लोका तथै सख्याण अष्टाद में पर्वाण्युक्ताशेष तपोधने परम ऋषि महात्मा व्याजी ने इस पर्व में गिने गिनाए पाँच अध्याय और दो सौ नौ श्लोक कहे हैं इस प्रकार ये कुल मिलाकर अठारह पर्व कहे गए हैं खिलेशु हरिवंश भविष्य प्रकृति तम दस श्लोक सहस्राणीश्लोक शता किरेसु हरिवंशे च संख्या महर्षिण एक तत्सर्व सम्यात भारतीय पर्व संग्रह खिल पर्वों में हरिवंश तथा भविष्य का वर्णन किया गया है हरिवंश के खिल पर्वों में महर्षि व्यास ने गणनापूर्वक बारह हजार श्लोक रखे हैं इस प्रकार महाभारत में यह सब पर्वों का संग्रह बताया गया है अषाद सम्मक्षौ्यो युजुष तारुण युद्ध अहान्याष्टादावत कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से अठारह अक्षौणी सेनाएँ एकत्र हुई थीं और वह महाभयंकर युद्ध अठारह दिनों तक चलता रहा यो विद्या चतुरो वेदांसांगोपनिषद्विज न चाख्यानिद विद्या नाव सचक्षण जो द्विज अंगों और उपनिषदों सहित चारों वेदों को जानता है परंतु इस महाभारत इतिहास को नहीं जानता वह विशिष्ट विद्वान नहीं है अर्थशास्त्र मिदम प्रोक्तम धर्मशास्त्र मिदम महत काम शास्त्र मिदम प्रोक्तम व्यासेना मित बुद्धिनाम असीम बुद्धि वाले महात्मा व्यास ने यह अर्थशास्त्र कहा है यह महान धर्म शास्त्र भी है इसे काम शास्त्र भी कहा गया है और मोक्ष शास्त्र तो यह है ही श्रुवा दिदम उपाख्याल तरुण श्रुता वागिव। इस उपाख्यान को सुन लेने पर भी और कुछ सुनना अच्छा नहीं लगता भला कोकिल का कलरव सुनकर कवों की कठोर काय काय किसे पसंद आएगी इतिहासोत्तमादस्मा जायंते कविबुद्ध पंचभ्यव भूतेभ्यो लोक जैसे पांच भूतों से त्रिविध आध्यात्मिक आधिदैविक और आधिभौतिक लोक सृष्टियां प्रकट होती है उसी प्रकार इस उत्तम इतिहास से कवियों को काव्य रचना विषयक बुद्धियाँ प्राप्त होती है असख्यान विषय पुराणं वर्तते अंतरिक्ष अंतरिक्षस्य प्रजाई वह चतुर्विधा द्विजरो इस महाभारत इतिहास के भीतर ही अठारह पुराण स्थित है ठीक उसी तरह जैसे आकाश में ही चारों प्रकार की प्रजा जरायु श्वेतज अंडज और उद्भिज विद्यमान है क्रियागुणा सर्वेशा इदमाख्यामाश्रय इंद्रिया समस्ता चित्राइव मन क्रिया जैसे विचित्र मानसिक क्रियाएँ ही समस्त इंद्रियों की चेष्टाओं का आधार है उसी प्रकार संपूर्ण लौकिक वैदिक कर्मों के उत्कृष्ट फल साधनों का यह आख्यान ही आधार है अनासित्य अनाश्रितख्यानम कथा विद्यते आहार मनपाश्रित शरीर सेवधारण जैसे भोजन किए बिना शरीर नहीं रह सकता वैसे इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसी कथा नहीं है जो इस महाभारत का आश्रय लिए बिना प्रकट हुई हो। होविवर सर्व आख्यानम उप जीव्यते उदय प्रेसुर कवियों न समर्था विशेषणे साधोरिव गृह शेषाश्रम इश्रम सभी श्रेष्ठ कवि इस महाभारत की कथा का आश्रय लेते हैं और लेंगे ठीक वैसे ही जैसे उन्नति चाहने वाले सेवक श्रेष्ठ स्वामी का सहारा लेते हैं जैसे शेष तीन आश्रम उत्तम गृहस्थ आश्रम से बढ़कर नहीं हो सकते उसी प्रकार संसार के कवि इस महाभारत काव्य से बढ़कर काव्यरचना करने में समर्थ नहीं हो सकते धर्मे मतिर्मतु व सतथिता साइक पर परलोकगत बंधु अर्थस्त्र से निपुणरपी सव्यम नैवाप्त भाव यानी न स्थिर तपस्वी महर्षियों तथा महाभारत के पाठकों आप सब लोग सदा सांसारिक आसक्तियों से ऊंचे उठे और आपका मन सदा धर्म में लगा रहे क्योंकि परलोक में गए हुए जीव का बंधु या सहायक एकमात्र धर्म ही है चतुर मनुष्य भी धन और स्त्रियों का सेवन तो करते हैं किंतु वे उनकी श्रेष्ठता पर विश्वास नहीं करते और न उन्हें स्थिर ही मानते हैं दैपाष्टपुटनी शिव अमेयम पुण्यम पवित्रथ पापहरम शिवम चो भारत गति वाच मनम तुष्कर जलई रवि से चेना जो व्याज्य के मुख से निकले हुए इस अप्रमेय अतुल पुण्यदायक पवित्र पापहारी और कल्याणमय महाभारत को दूसरों के मुख से सुनता है उसे पुष्कर तीर्थ के जल में गोता लगाने की क्या आवश्यकता है यदअ कुरुते पापम ब्राह्मण चरण महाभारतमाख्याय संध्या मुचते पश्चिमां ब्राह्मण दिन में अपने इंद्रियों द्वारा जो पाप करता है उससे सायंकाल महाभारत का पाठ करके मुक्त हो जाता है यद रात्र कुरुते पापं कर्मणा मन महाभारत महाभारतमाक्षा पूर्वा संध्या प्रमुच्य इसी प्रकार वह मन वाणी और क्रिया द्वारा रात में जो पाप करता है उससे प्रातः काल महाभारत का पाठ करके छूट जाता है योगो शतम कनश श्रृंगम ददाते निप्राय वेद विदुषे च बहुश्रुताय पुण्या च भारतकथा शुणुयाच्त्यम तुल्य फलम भवती तस् भवति तस् च जो गौवों के सिंग में सोना मढ़ाकर वेदवेत्ता एवं बहुज्य ब्राह्मण को प्रतिदिन सौ गौवें दान देता है और जो केवल महाभारत कथा का श्रवण मात्र करता है इन दोनों में से प्रत्येक को बराबर ही फल मिलता है आख्यानम तदिद्तम महाेय महदीय पर्वंग्रहेण श्रुवादे नृा सुखावगाहम व्यस्ते लाव जलम लवण जलमार्लवेन यह महान अर्थ से भरा हुआ परम उत्तम महाभारत आख्यान यहां पर्व संग्रह अध्याय के द्वारा समझना चाहिए इस अध्याय को पहले सुन लेने पर मनुष्यों के लिए महाभारत जैसे महासमुद्र में प्रवेश करना उसी प्रकार सुगम हो जाता है जैसे जहाज की सहायता से अनंत जल राशि वाले समुद्र में प्रवेश सहज हो जाता है महाभारते आदि पर्वडी पर्व संग्रह द्वितीय अध्यायः इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत पर्व संग्रह पर्व में दूसरा अध्याय पूरा हुआ